श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद ११२ सौ अप्रैल अठारह सौ कांचन तथा तिब्र वैराग्य एक भक्त आपके ये सब भाव तो उदाहरण के लिए है तो हम लोगों को क्या करना होगा श्री राम कृष्ण ईश्वर प्राप्ति के लिए तीव्र वैराग्य चाहिए ईश्वर के मार्ग का जिसे विरोधी समझो उसे उसी समय छोड़ दो पीछे छोड़ देंगे यह सोचकर उसे रखना उचित नहीं कामणी और कांचन ईश्वर के मार्ग के विरोधी हैं उनसे मन को हटा लेना चाहिए धीमे तिताले पर चलते रहने से न बनेगा एक आदमी गमछा कंधे पर रखे नहाने जा रहा था उसकी स्त्री बोली तुम किसी काम के नहीं हो उम्र बढ़ रही है अब भी यह सब न छोड़ सके मुझे छोड़कर तुम एक दिन भी नहीं रह सकते परंतु अमुक को देखो वह कितना त्यागी है पति क्यों उसने क्या किया स्त्री उसकी सोलह है स्त्रियां हैं वह एक एक करके सब को छोड़ रहा है तुम कभी त्याग न कर सकोगे पति एक एक करके त्याग हरी पगली वह त्याग हरगिज न कर सकेगा जो त्याग करता है वह क्या कभी जरा जरा सा त्याग करता है स्त्री हंसकर फिर भी वह तुमसे अच्छा है पति अरे तू नहीं समझी वह क्या त्याग करेगा त्याग मैं करूँगा यह देख मैं चला तीव्र वैराग्य यह है जो ही विवेक आया कि उसी समय उसने त्याग किया गमछा कंधे पर डाले हुए ही वह चला गया संसार का काम ठीक कर जाने के लिए भी नहीं आया घर की ओर एक बार मुड़ उसने देखा भी नहीं जो त्याग करेगा उससे मन का बल खूब होना चाहिए डाका मारने का भाव डाका डालने के पहले डाकू जिस तरह किया करते हैं मारो लूटो काटो तुम लोग और क्या करोगे उनकी भक्ति तथा कुछ प्रेम प्राप्त कर दिन पार करते रहना कृष्ण के चले जाने पर यशोदा पागल की भांति श्रीमती के पास गई उन्हें दुखित देखकर श्रीमती ने आद्याशक्ति के रूप से उन्हें दर्शन दिया कहा मां मुझसे वर की प्रार्थना करो यशोदा ने कहा अब और क्या वर या कहो कि मन वाणी और कर्म से श्री कृष्ण की सेवा कर सकू इन आँखों से उसके भक्तों के दर्शन हो जहाँ जहाँ उसने लीला की है ये पैर वहां वहां जा सके ये हाथ उसकी और उसके भक्तों की सेवा करें सब इंद्रिया उसी के काम में लगी रहे यह कहते कहते श्री कृष्ण को भाव भावावेश हो रहा है एक-एक आप ही आप कह रहे हैं संघार मूर्ति काली या नित्य काली बड़े कष्ट से श्री कृष्ण ने भाव का वेग रोका उन्होंने कुछ पानी पिया यशोदा की बात फिर कहने जा रहे हैं कि महेंद्र मुखर्जी आप पहुँचे यह तथा उनके छोटे भाई प्रिय मुखर्जी अभी थोड़े दिनों से श्री रामकृष्ण के पास आने जाने लगे हैं महेंद्र की आटे की चक्की है तथा अन्य व्यवसाय भी है इनके भाई इंजीनियर का काम करते थे इनका काम कर्मचारी संभालते हैं इन्हें यथेष्ट अवकाश है महेंद्र की उम्र छत्तीस सैंतीस की होगी और इनके भाई की उम्र चौंतीस पैंतीस की ये केटेटी केट्टी मौजे में रहते हैं कलकत्ते के बाग बाजार में भी इनका एक मकान है वहीं सब लोग रहते हैं इनके साथ एक नवयुवक आया जाया करते हैं भक्त है नाम हरि है हरि का विवाह तो हो चुका है परंतु श्री राम कृष्ण पर ये बड़ी भक्ति रखते हैं महेंद्र बहुत दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं गए हरी भी नहीं गए आज आए हैं महेंद्र ने भूमिष्ट होकर श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया हरि ने भी प्रणाम किया श्री राम कृष्ण क्यों जी इतने दिनों तक दक्षिणेश्वर क्यों नहीं आए महेंद्र जी मैं केट्टी केदेटी गया था कलकत्ते में नहीं था श्री राम कृष्ण क्यों जी न तो तुम्हारे लड़के बच्चे हैं न किसी की नौकरी करते हो और फिर तुम्हें अवकाश नहीं रहता अजब है भक्त सब चुप है महेंद्र का चेहरा उतर गया श्री राम कृष्ण महेंद्र से तुमसे मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम सरल और उदार हो ईश्वर पर तुम्हारी भक्ति है महेंद्र जी आप तो मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं श्री राम कृष्ण साहस और यहाँ आकर कुछ पूजा भी नहीं चढ़ानी पड़ती यदु की माँ ने इस पर कहा था दूसरे साधु बस लाओ लाओ किया करते हैं बाबा तुम में यह बात नहीं है वैसे आदमियों का जी ही निकल आता है अगर उन्हें गाठ का पैसा खर्च करना पड़े एक जगह नाटक हो रहा था एक आदमी को बैठकर सुनने की बड़ी इच्छा थी उसने झांक कर देखा तो उसे मालूम हुआ कि यदि कोई बैठकर देखना चाहता है तो उससे टिकट के दाम लिए जाते हैं फिर क्या था वहाँ से चलता बना एक दूसरी जगह नाटक हो रहा था वह वहाँ गया पूछने पर मालूम हुआ वहाँ टिकट नहीं लगता वहाँ बड़ी भीड़ थी वह दोनों हाथों से भीड़ हटाकर बीच महफिल में पहुंचा वहाँ अच्छी तरह जमकर मूछों पर ताव दे दे कर सुनने लगा सब हंसते हैं और तुम्हारे लड़के बच्चे भी नहीं हैं कि कहें मन दूसरी ओर चला जाएगा एक डिप्टी है आठ तनख्वाह पाता है केशव सिंह के यहाँ नाटक देखने गया था मैं भी गया था मेरे साथ राखाल तथा तो और भी कई आदमी गए थे मैं जहाँ नाटक देखने के लिए बैठा था वहीं मेरी बगल में वे लोग भी बैठे हुए थे उस समय राखाल उठकर जरा कहीं बाहर गया डिप्टी साहब वहीं आकर डट गए और राखाल की जगह पर उसने अपने छोटे बच्चे को बैठा दिया मैंने कहा यहाँ मत बैठाइए मेरी ऐसी अवस्था थी कि जो कोई जैसा कहता था मुझे वैसा करना पड़ता था इसीलिए मैंने राखाल को वहाँ बैठाया था जब तक नाटक हुआ डिप्टी बाब बराबर अपने बच्चे से बातचीत करता रहा उसने एक बार भी नाटक नहीं देखा और मैंने सुना है वह बीबी का ग़ुलाम है उसके इशारे पर उठता बैठता है और एक नट बैठे बंदर की शक्ल के बच्चे के लिए उसने नाटक नहीं देखा